रामचरित जे सुनत घाही रस विशेष जानाति नाही जीवन मुक्त महामुनि मुन जेओ गुण सुन निरंतर निरंतर देव भवसागर चह पार जो पाव राम कथाता कह नावा जु नुनिहरि गुण ग्रामा श्रवण सुख दया श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं बस कर देते हैं उन्हें ने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं जो जीवन मुक्त महा मुनि वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं श्रवणवंत को जग जगमा जान रघुपति चरित जे जड़ जीवन जात्मक घात दिन रघुपति कथा सुहाती चरित्र मानस तुम गावा सुन मैं नाथ अमित सुख पावा तुम जो कही यह कथा सुहाए सुहाये कागभूष गरुण प्रति गाये जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं हे नाथ आपने श्री राम तृत्त मानस का गान किया उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभुसुंडी जी ने गरुण जी से कही थी। थीर ज्ञान बेज्ञान दृढ़ रामचरण यति बायस तन रघुपति भगवती मोहि परम संदेह शोक so, कौमें का शरीर पाकर भी कागभुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है नर सहस्र मह सुनु पुरारी कौक को होय धर्म, धर्म कोटिक मह विषय विमुख विरागरत होय कोटि विरक्त मध्य सुत कहे सम्यक ज्ञान सपीत कौलह ज्ञानवंत कोटिक महको जीवन मुक्त सप्रगो हे त्रिप्रारी सुनिए हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य वैराग्यपरायण होता है श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा तीन सहस्त्र दुर्लभ ब्रह्म लेन वे ज्ञानी धर्म से ज्ञानी देवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी सबते सो दुर्लभ सुर राम भगति रतगत रत सो हरि भगति काग काश्वनाथ मुहि कहु बुझाए हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के पारायण हो हे विश्वनाथ ऐसे दुर्लभ हरि भक्ति को कौन कैसे पा गया मुझे समझा कर कहिए राम रमा राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर नाथ कहु कारण पायऊ काक शरीर हे नाथ कहिए ऐसे श्री रामपरायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कवे का शरीर किस कारण पाया